ओम। सहना वो सहन भुन सह वीर करवावे तेजस्वी नधीतमस्त मा वह ओम शांति शांति शांति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्रभाष्य वंदे पुनः गुरुरात्मेति व्याप्त गुररात्मे मूर्तिभागिने वोमदव्यादेहाय शांति शांति ओ कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के दो मंत्रों का विचार हो गया है तृतीय मंत्र का विचार प्रारंभ हो गया था भाष्य भी हुआ तो तीसरे मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं प्रथम वल्ली में मंत्र से ज्ञान की प्रस्तुति हुई नचिकेता ने अपनी आत्मजिज्ञासा बीसवे मंत्र में रखी और नचिकेता तीव्र आत्मजिज्ञासु है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता की यमराज जी के द्वारा परीक्षा ली गई नचिकेता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और नचिकेता के द्वारा प्रार्थित आत्म ज्ञान नचिकेता को यमराज जी देने वाले हैं नीति बताती है न्याय बताता है कि दाता को जिसे देना है उसकी प्रशंसा करते हुए दान देना चाहिए तो यमराज जी नचिकेता को विद्यादान कर रहे हैं इसलिए नचिकेता की प्रशंसा करते हुए विद्यादान यमराज जी करते हैं तो नचिकेता की प्रशंसा के लिए द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र में श्रेय शब्दित ज्ञान तथा प्रेय शब्दित कर्म इन दोनों को प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि ये दोनों स्वरूपतः फलतः और साधनतः एक दूसरे से विपरीत है भिन्न भिन्न है अन्य श्रेय अन्य दूतव प्रेय इत्यादि उस से उसमें से प्रेय विपरीत श्रेय को अपनाने वाला कृतार्थ हो जाता है उसका कल्याण होता है और जो योग क्षेम के लिए वशात प्रेय का ही वर्ण करता है वह हीते अर्थात इससे बताया कि परम पुरुषार्थ मोक्ष से वंचित रहता है और द्वितीय मंत्र में बताया गया कि ये श्रेय तथा प्रेय दोनों भी मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं कर्तव्य बन करके लेकिन उन दोनों को शास्त्र प्रतिपादित होने पर भी विवेकी बिना विचार किए स्वीकार नहीं करता दोनों का विचार करता है साधन स्वरूप और फल देख करके और फिर उसमें से प्रेय का परित्याग करके श्रेय का ही वर्ण करता है धीर विवेकी और जो अविवेकी होता है वह योग योगक्षेमार्थ वर्ण कर लेता है प्रेय का संसार में अविवेकी की मात्रा अधिक है विवेकी की कम है और विवेकी ही श्रेय प्रेय का ठीक से विवेचन करके श्रेय का वर्ण कर पाता है इसलिए अविवेकी की संख्या अधिक होने से वे प्रे को अपना लेते हैं और मोक्ष से वंचित रहता है संसार में ही बने रहते हैं ये यहाँ पर द्वितीय मंत्र में बताया गया तो नचिकेता के मन के भाव को नचिकेता के मुख में देखा नचिकेता को लगा कि मैं इन दो में से विवेकी अविवेकी में से कौन हूं तो नचिकेता को यमराज जी कहते हैं कि तुम तो संसार में जिनकी संख्या बहुत कम होती है विवेकी की उन उस कोटि में आने वाले हो विवेकी के कोटि में अविवेकी के कोटि में नहीं इसलिए तृतीय मंत्र में कहा गया कि सत्वम प्रियान् प्रिय रूपांश से कामान अत्यसाक्षी तुमने जो आहिक भोग तथा पारलौकिक भोग है इनमें विद्यमान अनित दोषों को ठीक से देख करके इनका त्याग कर दिया इनका त्याग कर दिया का अर्थ है इनको जब फल इन फल फल ही नहीं चाहिए तो इनका साधन जो प्रेय शब्दित है इसे तुमने नहीं अपनाया और श्रेय शब्दित ज्ञान के वर में ही दृढ़ रहे इसलिए कर्मफल बिना कर्मानुष्ठान के ही मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भी उसे तुमने स्वीकार नहीं किया श्रृंका वित्तमय अवाप्तः जिसके लिए संसार में अनेक अविवेकी मनुष्य प्रयत्नशील होता है यश्या मज्जंती बहु मनुष्य इत्यादि से कहा अब ये जो चतुर्थ मंत्र है इसके अवतरण भाष्य में भस्कर भगवान लिखते हैं कि तय श्रेय आददान साधुभवती हीयते अर्थात यउ प्रेय वृणीते उक्त तत्क तो इस वल्ली के प्रथम मंत्र में यमराज जी ने नचिकेता के सामने ये कहा कि श्रेय प्रेम से प्रेय का परित्याग करते हुए श्रेय का जो आदान करता है उसका कल्याण होता है और कल्याण से वंचित ही रहता है जो प्रेय का वर्ण करता है ऐसा प्रथम मंत्र में कहा गया कर्म को अपनाने वाला पुरुषार्थ से वंचित रहता है ज्ञान को अपनाने वाला पुरुषार्थ को प्राप्त करता है ये जो आपने प्रथम मंत्र में कहा तत्क ये फलभेद क्यों हो रहा है क्या कारण है क्योंकि ज्ञान भी उपनिषद रूपी वेद के द्वारा प्रतिपादित साधन है तो कर्म भी कर्म कांडात्मक वेद के द्वारा ही प्रतिपादित है तो श्रेय प्रे दोनों साधन ज्ञान और कर्म वैदिक है तो वैदिकत्व यानि शास्त्र प्रतिपाद्यत्व रूप समानता दोनों में होने पर भी ये एक को होना एक को न होना वैदिक साधन से ही ये भेद क्यों हो रहा इसका क्या कारण है ये तत्कस्मात तो इससे पूछा गया अब इसमें हेतु बताया जा रहा है चौथे मंत्र में चौथे मंत्र का उच्चारण कर लें दूरम ये विपरी सूची अविद्यादेति ज्ञाता विद्या भीक्षीण नचिकेत मन्ने नत्वा कामो लोलुपंत तो हे नचिकेत ये संबोधन पूर्व मंत्र से यहां पर भी अनुवर्तित होगा तो हे नचिकेत ये ते दूरम विपरीते ये ते ये सर्वनाम है द्विवचन प्रथमा का प्रकृत जो दो साधन बताए जा रहे हैं उनका परामर्शक है श्रेय प्रेय का इसलिए ये ते यानी श्रेय प्रेयसी दूरम विपरीत दूरम का अर्थ है अत्यंतम विपरीते विपरीत शब्द का अर्थ है विरुद्ध स्वरूप वाले ये श्रेय प्रेय वैदिक होने पर भी वेद प्रतिपादित होने पर भी ये एक दूसरे से विपरीत स्वरूप वाले हैं विरुद्ध स्वरूप वाले हैं प्रेय हैं पुरुष प्रयत्नाधीन यानी पुरुष तंत्र और श्रेय पुरुष तंत्र नहीं है श्रेय हैं प्रमाण तथा वस्तु तंत्र प्रयत्न साध्य कर्म अनुष्ठेय रूप है ज्ञान पर पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से अनुष्ठेय रूप नहीं है, है। वो प्रमाण साध्य है वस्तु साध्य है यानी विषय अधीन है प्रमाणाधीन विषयाधीन है तो इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है भले ही दोनों वेद के द्वारा बताए जा रहे हैं तो वेद प्रतिपादित दोनों होने पर भी दोनों का स्वरूप अत्यंत विलक्षण विलक्षण है ये दूरम येते विपरीते इससे बताया गया तो खाली इनका स्वरूप तो ही वैलक्षण्य है ऐसी बात नहीं कहते हैं कि विसूचि भी है दूरम ये ते दूरम विसूचि इधर भी अन्वय करना दूरम का तो ये ते यानी श्रेय दूरम विसूची अने अत्यंत भिन्न फल वाले हैं, विसूची शब्द का अर्थ है विपरीत तो फल वाले हाँ वैदिक प्रयोग है विसूच्यो ऐसा होना चाहिए जैसे गौर बनता है नद्यो ऐसा विसूचो नहीं हाँ दिवचनीय है नपुंसक लिंग हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है लेकिन औंग है ना औंग को सियादेश होता है नपुंसकलिंग में भी जगत जगती जगंती तो नपुंसकलिंग है ही है श्रेय प्रेयसी तो विशुचि द्विवचन है तो ये हो जाता है ये कहा जा रहा है कि ये ते यानी श्रेय प्रेयसी दूरम विसूची विसूची शब्द का अर्थ है विभिन्न फल वाले विपरीत फल वाले तो अत्यंत विपरीत फल वाले है श्रेय का फल है नित्य सुख श्रेय का फल है नित्य सुख मोक्ष और प्रेय का फल है अनित्य सुख संसार तो इस प्रकार ये अत्यंत विपरीत फल है श्रेय प्रेय का तो इसलिए इनको कहा गया कि ये ते दूरम विसूची तो ये सर्वनाम से ग्राह्य श्रेय प्रेय को ही शिष्ट लोग विवेक अविवेक रूप होने से श्रेय विवेक रूप है प्रे अविवेक रूप है इसलिए विद्या अविद्या इस नाम से भी कहते हैं इसे कह रहे हैं कि अविद्या या सीद्य ज्ञाता तो श्रेय विद्या इस नाम से प्रसिद्ध है और प्रेय अविद्या इस नाम से प्रसिद्ध है रूप होने के कारण प्रेय अविद्या कहलाता और विवेक रूप होने से ज्ञान यानि श्रेय विद्या कहलाता है तो अविद्या याच अविद्यादेति ज्ञाता ये श्रेय प्रे विद्या अविद्या नाम से भी श्रुत्यंतर में प्रसिद्ध है विद्यांचा विद्याच यस्तों भयम् सह इत्यादि में तो ये दोनों स्वरूपतः विलक्षण है नाम नामत तो भी विलक्षण है विद्या अविद्या नाम है इनका और फलतः तो भी वैलक्षण्य है तो नचिकेता के मुखाकृति को देखकर के नचिकेता के मन की स्थिति को यमराज जी समझे कि नचिकेता के मन में आया कि इन दो साधनों में से मैं किस साधन का अधिकारी हूँ मैं क्या चाहता हूँ प्रियोवर्थी हूं या श्रेयअर्थी हूं तो नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं केवल विद्यार्थी बता करके जिसके लिए ये सब प्रस्तावना की दो साधन को बताने की ये सब इसलिए प्रथम मंत्र के अवतरण में टीकाकरण का ठानी की प्रथमम विद्यार्थी न स्तौती नचिकेता में विद्यार्थित्व दिखा करके केवल विद्यार्थित्व दिखा करके नचिकेता की स्तुति करते हैं यमराज जी तो स्तुति हो रही है चौथे मंत्र के उत्तरार्थ में विद्याभिपीन नचिकेत समे हे, हे नचिकेत मैं तुम्हें विद्याभी मानता हूं नचिकेतसम तम विद्याभिपीनम मनने ऐसा लगाना मनने का करता है अहम यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विद्यार्थी मानता हूं अभी का है चाहने वाला तो विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाले तुम हो जिज्ञासु हो कैसे आपको ज्ञात हुआ कि मैं जिज्ञासु हूं तो कहते इसलिए कि न त्वा कामा बहुअलोल प्रलोभन के रूप में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए अविवेकी के द्वारा से प्रार्थित तो। अविवेकी जिसकी निरंतर प्रार्थना करते हैं आहिक पारलौकिक भोगों की वे हैं काम और वो एक दो भोग प्रस्तुत नहीं किए मैंने संसार के सारे भोग अकेले तुम्हारे लिए प्रस्तुत किए लेकिन वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाए न अलोलुप अंत तुम विषय लोलुप नहीं हुए यदि वे प्रभावित करते स्वयं के भोग की इच्छा तुम्हारे अंदर प्रकट करने में समर्थ होता है तो माना जाता कि विषयों से नचिकेता प्रभावित हुआ विषय लोलूक कहलाता है विषय भोग की इच्छा रखने वाला तो मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए अनेक विषय तुम्हारे अंदर स्वयं के भोग की इच्छा उत्पन्न नहीं कर पाए इससे लगता है कि तुम तीव्र आत्मजिज्ञासु ही हो ये यमराज जी नचकेता को कहते हैं कि न्वा कामा बहु अलोलुपंत यदि आपात जिज्ञासा होती तो जरूर आत्मज्ञान के वर्षे तुम्हें वंचित कर देते है भोग अपने भोग की इच्छा तुम्हारे अंदर उत्पन्न करके इसलिए तुम विद्यार्थी हो भाष्य है थोड़ा अवतरण में शंका थी ना कि श्रेय अर्थी का कल्याण होता है प्रेय अर्थी कल्याण से वंचित रहता है ऐसा श्रेय प्रेय साधन दोनों वैदिक होने पर भी क्यों होता है इनके फल भेद का प्रयोजक क्या है ये जो पूछा गया था उसका समाधान किया जा रहा यत यानी जिस कारण से दूरम यानि दूरेण महता अंतरेण ये विपरीते ये ये अन्योन्य व्यावृत रूपे तो येते यानी ये श्रेय प्रेयसी दूरम का अर्थ कर दिया न महता अंतरेण तो महान अंतर से तो जैसे अंधकार और प्रकाश का स्वरूप बिल्कुल भी समानता नहीं है दोनों में वैलक्षण्य ही वैलक्षण्य है ऐसे अंधकार प्रकाश के तरह यह विवेक अविवेक रूप होने के कारण इन्हें कहा जाता है महता अंतरे विपरीतें मतलब तो अत्यंत विलक्षण स्वरूप वाले स्वभाव वाले विपरीत का अर्थ कर दिया अन्योन्य व्यावृत्त रूपे बिल्कुल समानता है नहीं स्वभाव में तो ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि विवेका विवेकात्मकत्वात् तम प्रकाशो य तो जैसे अंधकार और प्रकाश ये एक दूसरे से अत्यंत विपरीत स्वरूप वाले हैं वैसे ही श्रेय प्रेय भी विवेक अविवेक रूप होने के कारण अत्यंत विपरीत स्वभाव वाले हैं दूरम येते विपरीते की व्याख्या हो गई वी सूची का अर्थ करते हैं वी सूची यानी विसूचो यानि नाना गति भिन्न फले यह अर्थ किया कि ये सूची है का मतलब अत्यंत विपरीत तो स्वभाव क्या नाम फल वाले हैं नाना गति यानी भिन्न फल वाले हैं इनका एक ही फल नहीं है ये वेद के द्वारा प्रतिपादित होने पर भी संसार मोक्ष हेतुत्व न एक का फल है संसार दूसरे का फल है मोक्ष का फल है संसार श्रेय का फल है मोक्ष तो भिन्न फल वाले हो गए कौन है ये कहते के यानी ये दोनों कौन हैं जो भिन्न भिन्न फल वाले हैं तो कहते इति्यते वे हैं या च अविद्यानि प्रियो विषया और विद्येती श्रेयो विषया ज्ञाता तो अविद्या शब्द से तथा विद्या शब्द से जिन्हें लोक में जाना जाता है जो लोक में प्रसिद्ध हैं, शास्त्र में भी प्रसिद्ध हैं, श्रुत्यंतर में तो अविद्या शब्द से कौन है प्रसिद्ध तो कहते हैं प्रेय अविद्या शब्द से प्रसिद्ध है श्रेय तो अविद्या याच विद्येती ज्ञाता यानी निर्ज्ञाता अवगता किनसे तो पंडित ही पंडितों ने इन शब्दों से जिनको जाना है तो तत्र यानी नचिकेता विद्यार्थी हैं अविद्यार्थी नहीं है ये बता करके नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं कि तत्र यानी तय मध्य ये विद्या अविद्या इन दोनों में विद्याभीनम विद्यार्थीनम नचिकेतसम ताम अहम् मन्ने हे नचिकेता मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम विद्यार्थी हो श्रेयर्थी हो अविद्यार्थी नहीं हो कहा यह निर्धारण मेरे विषय में आपको कैसे हुआ कस्मात ये नचिकेता का प्रश्न है उत्तर यमराज्य उत्तरदेर है नवा कामा बहु अलोलुपंत इस बुद्धि यस्मा कामा प्रलोभि काम अफसर प्रभृत बहविवाने त्वा न अलोलुपंत न्छेद्रेय आत्मोपभोग संपादन न तो कहते हैं मेरे द्वारा प्रलोभन के रूप में प्रस्तुत किए गए अविवेकी बुद्धि से अविवेकी की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले विवेकी के बुद्धि को नहीं अविवेकी की बुद्धि को प्रभावित करने वाले अनेकों विषय मैंने तुम्हें प्रस्तुत किए देने के लिए किंतु ताम न अलोलुपंत तो न अलोलुपंत का न विच्छेदम कृतवंत श्रेयो तुम्हें ज्ञान मार्ग से प्रचुत नहीं कर पाए अविवेकि ज्ञान मार्ग से प्रच्युत कैसे करते हैं ये तो कहते हैं आत्मोप अभिवांशा संपादन न आत्मोपभोग में आत्माशब्द से लेना विषयों को तो विषयों विषय अपने आत्मा शब्द का अर्थ स्वयं क्या तो अपने उपभोगों की अभिवांछा अविवेकी में संपादित करके विषय अविवेकी को श्रेय मार्ग से प्रचुत कर देते हैं जैसे ऐसे तुम्हें विषयोपभोग की अब इच्छा प्रकट करके यह विषय ज्ञान मार्ग से प्रचुत नहीं कर पाए इसलिए मैं मानता हूं कि तुम विद्यार्थी हो अतो विद्यार्थीनम श्रेयोभाजनम मने इति अभिप्राय इसलिए तुम्हें श्रेय का अधिकारी मानता हूं प्रेय का नहीं तो जो प्रे के अधिकारी होते हैं वे कैसे होते हैं संसार के अधिकारी उनका वर्णन आ रहा है आगे अविद्याया अविद्या वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम अन्यमाना। दंद्रम्यमती मूढ़ा अंधे नीयम तो अविद्याया अविद्यामतरे वर्तमाना तो जो संसार के अधिकारी हैं वे अंतरे, अंतरे वर्तमान तो अविद्या के बीच में ही वर्तमान रहते हैं का मतलब प्रेवर्थी होते हैं जो संसाधिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति का साधन है उसी में लगे रहता हैं ये अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना से बताया जा रहा संसाराशक्त ही रहता हैं तो उनके अंदर विवेक आत्मनात्म विवेक बिल्कुल होता ही नहीं है नित्यानित्य वस्तु विवेक होता ही नहीं है लेकिन ऐसे लोग भी यदि श्रद्धालु हैं और दूसरों से श्रेय मार्ग को पूछ करके दूसरों के द्वारा उपदिष्ट श्रेय मार्ग को अपना करके अपना कल्याण कर सकते हैं मोक्ष के भागी बन सकते हैं ऐसा यदि कोई कहे तो कहे यह तो तब हो सकता है जब अपने आप को अविवेकी स्वीकार करें अविवेकी हो और अविवेकी होकर अपने आप को अविवेकी स्वीकार कर ले तो उसके कल्याण का कल्याण की संभावना बन जाती है कल्याण का मार्ग उसे मिलता लेकिन अविवेकी अपने आप को अविवेकी न समझ करके समझ ले कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ विवेकी हूँ तो फिर उसके कल्याण के मार्ग सब अवरुद्ध हो जाते हैं उस दृष्टि से कहते हैं कि स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना तो स्वयं धीरा मन्यमाना अपने आप को ही बुद्धिमान समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं विवेकी हैं दूसरे माने तो अलग बात लेकिन स्वयं ही अपने आप को विवेकी समझे और वम पंडितम इति मनमाना हम ही पंडित हैं यानी शास्त्रज्ञ हैं धीर है का मतलब लौकिक साध्य साधन भाव व्यवहार कुशल हम ही हैं और पंडितम मन्यमाना से है शास्त्र का अर्थ भी ठीक ठीक हम ही समझते हैं ऐसा मानने वाले शास्त्रज्ञ अपने आप को मानने वाले वो पंडितम मन माना तो वस्तुतः है अविवेकी लेकिन मानते हैं कि लौकिक ज्ञान भी हमें ही है और शास्त्र का ज्ञान भी हमें ही है ऐसे लोगों की ऐसा अभिमान करने मात्र से मुक्ति नहीं होती अभी तो वे तृतीय मार्ग में ही पड़े रहते हैं इसलिए कहते हैं दंद्रम्य माना पर्यंती मूढ़ा तो वे अपने आप को भले ही धीर पंडित मान ले, लेकिन है कैसे शास्त्र और शिष्टों के दृष्टि में तो यमराज जी कहते हैं मूढ़ा अविवेकी है मुह अग्रस्त हैं वे दंद्रम्य माना है द्रम धातु है गति अर्थ में और उस गत्यर्थक द्रम धातु से कुटिल अर्थ में यंग प्रत्यय होकर के मान शब्द बनता है उसका अर्थ निकलता है अत्यंत कुटिल गति को प्राप्त होने वाले तो अत्यंत कुटिल गति है आज मनुष्य है तो कल कीट पतंग बन जा सुअर बन जा चूहा बन जा बिल्ली बन जा तो ये अत्यंत कुटिल गति है तो दंद्रम्य माना का अर्थ है अत्यंत कुटिल कर्म गति को प्राप्त होने वाले कर्म फल को प्राप्त करने वाले निंदित कर्म फल को प्राप्त करने वाले तो कहा इनका कोई ठीक ठीक मार्गदर्शक होगा तो उस मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कल्याण को भी प्राप्त कर सकते हैं तो कहते उनका मार्गदर्शक भी वैसा ही है अंधे नहीं व नियमाना आना यथा अंधा तो जैसे कोई अंधा व्यक्ति 150 अंधों को कहा कि चलो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं और एक दूसरे को पकड़े हुए हैं सामने चलने वाला भी अंधाई है तो वो पैदल चलेगा तो ना उसको खाई दिखेगी ना पहाड़ दिखेगा सामने वाला खाई में गिर जाएगा तो उसके पीछे चलने वाले भी सब गिर जाएंगे इन खाई में ही तो वैसे ही कहते हैं संसार में इनके मार्गदर्शक जो होते हैं नास्तिकों के चारवाक आदि के वे भी अविवेकी है अंधे का अर्थ है दृष्टान्त है अंधे न युव नियमाना यथा अंधा तो अंधा व्यक्ति जैसे दूसरे अंधों को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो ठीक से गंतव्य की प्राप्ति नहीं करा पाता बीच में ही कहीं ना कहीं अनर्थ को प्राप्त कराता है वैसे ही इनके मार्गदर्शक भी अविवेकियों के अविवेकी उन्हें उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकते कल्याण मार्ग तक नहीं पहुंचा सकते मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकते ये यहाँ पर कहा गया भाष्य हैं भाष्य को देखिए ये तू संसार भाजना भाजन शब्द का अर्थ होता है अधिकारी तो संसार के यानि जन्म मरण के ही अधिकारी हैं जो वे कैसे होते हैं तो अविद्याम अंतरे अंतरे शब्द का अर्थ कर दिया मध्य घने भूते यमसी अविद्याम अंतरे का कर दिया घनीभूत अंधकार में वर्तमान है ने माना और घनीभूत अंधकार क्या है तो पुत्र पश्वादि तृष्णा पास शतई ही वेष्ट ऐसे लगाना तो सैकड़ों जो तृष्णाएं हैं पुत्र विषयक तो पशु विषयक तो घर विषयक तो वित्त विषयक ऐसी अनेकों अनेकों तृष्णाएँ ही एक प्रकार से पाँच हैं बंधन हैं और उन बंधनों से बंधे हुए ये अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना शब्द का अर्थ है अनेकों प्रकार की कामनाएं चित्त में पाले हुए और वयम धीरा प्रज्ञावंत हम धीर है यानी प्रज्ञावान हैं यानी लौकिक व्यवहार को ठीक ठीक से हम ही समझ पाते हैं ऐसा अभिमान करने वाले और पंडिता यानी शास्त्र कुशला इति मन्यमाना ऐसा अभिमान करने वाले और ते दंद्रम्यम दंद्रम्यमना शब्द का अत्यथम अनेक अनेकूप गतिम गो जरामरण रोग, रोगादि दुखम परिय तो अनेको प्रकार की जो ऊंच नीच यौनियाँ हैं निकृष्ट से निकृष्टतर निकृष्टतम उनको प्राप्त करते हुए जरा मरण रोग आदि दुखों से को ही प्राप्त करते हैं दुखों से घिरे रहते हैं क्यों तो कहते हैं मूढ़ा अविवेकी हैं जिस कारण से मूढ़ा यानी अविवेकी तो ये तृतीय मार्ग में ही पड़े रह रहे हैं जाय स्वरिय स्वमे ही ऐसा क्यों हो रहा है तो कहते इसलिए कि अंधे नहीं व नियमाना यथा अंधा तो अंधे नहीं व का अर्थ करते हैं दृष्टि विहीन एव नियम आना विषमे पथि तो विषम मार्ग में एक अंधा कहीं अंधों की टोली को मार्गदर्शक बनकर के ले जा रहा है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी खाई में ही वह गिरा सकता है गं, गंतव्य तक पहुँचा नहीं सकता यथा बहु अंधा महानतम अनर्थम रिच्छंती बड़े दुख को प्राप्त कर लेते हैं तद्वत ऐसे ही यह अभिमानी आसुर संपत्ति से युक्त संसार में बार बार जन्म मरण का ही अनुभव करते हैं ये अपने आप को बुद्धिमान समझना शास्त्र समझना गीता के सोलहवें अध्याय में आसुरी संपत्ति बताई है में हैं तो से में वो तो स्वर्ग में जाएंगे आ, ये ये उनकी नहीं है आसुर आशु, संपत्ति वाले अविवेकी की नास्तिकों की जो आगे आएगा ना अयम लोक नास्ती पर ही मानी तो परलोक स्वर्गादी है ही नहीं ऐसा मानेंगे इसी लोक को मान रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगत होने वाले तो चार वाक्यादी हैं हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, लेकिन शास्त्रज्ञ मानने के बाद भी यदि देह का अभिमान वर्तमान शरीर से अलग अपने आप को नहीं मानता है और हम शास्त्र के अभिप्रायज्ञ हैं ऐसा अभिमान रखते हैं तो वे स्वर्ग आदि के प्रापक जो वेद प्रतिपादित प्रेय शब्दित साधन है उनको नहीं अपना पाते वे आ, जो इस लोक में ही फल देने वाले हैं उसी को ये करते हैं तो इसलिए प, जन्मांतर सुधारने के लिए जो अदृष्ट फलक पुण्य पुण्यकर्म बताए गए हैं वो तो करेंगे ही नहीं वो वस्तुतः तो तो शास्त्र का अभिप्राय उनको मालूम ही नहीं है शास्त्र तो शरीर से अलग आत्मा का जीवात्मा का अस्तित्व बताता है शरीर से अलग जीवात्मा को नहीं मानते हैं शरीर से अलग जीवात्मा को मानेंगे तो परलोक को भी स्वीकार करेंगे स्वर्ग से लेकर के सत्यलोक तक और उनकी प्राप्ति का साधन के विषय में भी चर्चा करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है ये आ रहा है छठवे कंडिका में तो दंद्रम्य अत्यथम कुटीलाम अनेक रूप गति गो जरा मरण रोगादी दुखी मूढ़ा अविवेकीनो अंधे दृष्टि अंधेन दृष्टिविन विषमे पथि अंधा महांत अनर्थम रीछती तदवत् अतएव वा तो ये जो अभी छठवां मंत्र आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि इन्हें परलोक का साधन शास्त्र ने बताया हुआ भी वो पढ़ने पर भी स्पुरत होता ही नहीं स्वर्ग कामों ये जय वाक्य पढ़ेंगे लेकिन उसके गहराई का पता ही नहीं चलेगा इसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा शरीर से अतिरिक्त आत्मा को समझने वाला पुनर्जन्म को स्वीकार करने वाला वो तो ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं है यानी गीता की ये जो आसुरी संपत्ति गीता की बताई है उनका वर्णन है उनसे युक्त हुआ है तो छठवे मंत्र का उच्चारण कर ले न सांपराय प्रतिभातिलम प्रमाद्यंतम विमो न मूढ़म आयम लोको नास्ति पर पुनः अयको नस्ति वित्तमोहेन तोहन मूढ़ न प्रतिभा ऐसा अनु करिए बालम के दो विशेषण हैं प्रमाद्यंतम और वित्तमोह न ये दो विशेषण हैं बाल के तो ये कहते हैं सांपराय शब्द का अर्थ है वेद ने बताया हुआ जो संसार अंतपाती परलोक है वो संपराय शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट परलोक जो स्वर्ग है स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के ये संपराय शब्द से ग्राह्य है और सांपराय शब्द का अर्थ है उन लोकों की प्राप्ति का साधन वो बताया है ज्योतिषोमादि पुण्यकर्म शास्त्रीय कर्म जन्मांतर में मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि उपलब्ध कराने वाला धर्म सकाम कर्म वो सांपराय शब्द का अर्थ है कर्म उपासना स्वर्ग तथा देवलोक की प्राप्ति कराने वाला साधन कर्म उपासनापराय शब्द का अर्थ है और वह सांपराय शब्दित कर्म उपासना रूप साधन बालम न प्रतिभाति बालम का अर्थ अविवेकिनम जिसे पहले अविद्यायाम अंतरे वर्तमान शब्द से कहा गया ऐसे अविवेकी को परलोक के साधन का शास्त्र अध्ययन से भी स्पुर नहीं होता सांपराय न प्रतिभा का है उसके बुद्धि में वह आता ही नहीं समझ में ही नहीं आता पर लोग भी हैं उसकी प्राप्ति का साधन शास्त्र कर्म उपासनाओं को बता रहा है ये उसकी बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर पाती बाल शब्द का अर्थ है अविवेकी तो बाल शब्द से कोई छोटे बच्चे को अल्पवयस्क को ना समझे इसके लिए दो विशेषण हैं प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म तो जो प्रमादी है प्रमाद कर रहा है अपने उत्कर्ष के साधन के प्रति प्रयत्नशील नहीं है क्यों तो आहिक भोगों में ही आसक्त होने से आहिक भोगों में ही आसक्ति के कारण परलोक की प्राप्ति के साधन में प्रयत्न नहीं कर रहा है उसे प्रमादी कहा जा रहा है प्रमाद्यंतम और वित्त मोहन मूढ़ तो मानुष वित्त के प्रति जो मोह है उस मोह के कारण जो मूढ़ है <coughs> यह नहीं समझता कि शास्त्र में तो वित्तना भी बताई है शास्त्र मार्ग पर चलने वाला चाहता है वित्तम में शाथ लेकिन किसके लिए तो अथक कर्मा कर्म तो कर्म करने के लिए मानुष वित्त की भी इच्छा करता है यदि मानुष वित्त नहीं होगा तो यज्ञ आदि अनुष्ठान हम नहीं कर पाएंगे यज्ञादि अनुष्ठान के लिए हमें वित्त प्राप्त हो ये तो शास्त्रानुसार जीने वाले व्यक्ति के अंदर की भी कामना है वो वित्त से मोहित नहीं है वित्त को साधन समझ रहा है धर्म का धर्म करने के लिए वित्त की जरूरत है और ये वित्त को साध्य समझ बैठता है और इसलिए वित्त मोहे न मूढ़ तो साधन को ही साध्य समझ करके उसी को लक्ष्य बना करके बैठा हुआ है उसके कारण वो प्रमाद कर रहा है वित्त होने पर भी धर्मानुष्ठान नहीं कर रहा है परलोक प्राप्ति के साधन में प्रयत्नशील नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है सब सुविधाएं उपलब्ध हैं परलोक सुधारने का साधन करने की तो क्यों नहीं ये परलोक को अपनाता परलोक के साधन को अपनाता कहते इसलिए कि इसका ये निश्चय है अयम लोक कहते ये जो आहिक लोक हैं यही सब कुछ है नास्ति पर तो परलोक है ही नहीं ऐसा जिसका निश्चय है तो फिर परलोक को जो स्वीकार ही नहीं करता वो परलोक सुधारने के लिए कैसे साधन को अपनाएगा फिर परलोक यानी स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन कर्म और उपासना उसके बुद्धि में आएगी नहीं तो अयम लोक अस्ति न परलोक इति मानी ऐसा जिसका निश्चय है तो कहते हैं उसके ऐसा मान्य मात्र से ही परलोक का अभाव थोड़ी ही होगा दिन में कहते नहीं दिखता है जिन यौनिस्थ जीवों को वे सूर्य को स्वीकार न करें उतने मात्र से सूर्य का अभाव थोड़ी सिद्ध होगा ऐसे इन अविवेकियों को अभिमान वशात परलोक प्रतीत नहीं हो है। नहीं रहा है वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं इतने मात्र से परलोक नहीं होगा ऐसा तो नहीं है तो परलोक हैं और परलोक प्राप्ति का उत्कर्ष का साधन नहीं किया जन्मांतर के तो फिर पाप वशात जाय स्वम्रिय स्वमार्ग को ही प्राप्त होंगे वो कह रहे हैं यम राज्य की पुनः वशम में आपद्य बार बार मेरे वश हो जाते हैं अधीन हो जाते हैं तो पुनः पुनः मे वशम आपद्यते ये हुआ इसका भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं अच्छा कल तो जो ब्रह्मलिन ब्रह्मचैतन्य जी महाराज हैं उनका निर्वाण है न निर्वाण दिन तो वो जैसे एकादशी का कार्यक्रम हुआ था स्वामी कृष्णान का वैसा ही सुबह कार्यक्रम रहेगा कठोपनिषद का पाठ और थोड़ा श्रद्धांजलि का। का तो होगा कल भी ओम सहना सहनो भुनक तू सहय कर बाजस्वी मा